शिव पुराण वायवी संहिता नौकाएँ एक दूसरी को पार लगा सकती है किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा अन्नम तारेण नौका कि शिता शिले न मुक्ति मातृका ये पुनर्विदे मुक्ति मोचयंत तत्व ने कोधकुतोषात्म पिग्रह जो आत्मनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है पशु की प्रेरणा से कोई पशु को नहीं लांग सकता अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है अज्ञ नहीं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकर होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने दूसरे को नहीं योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक चतुर चतुर्मुमुक्ष शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे तत्व तो को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की एक वर्ष तक परीक्षा करे क्षत्रिय शिष्य की दो वर्ष और वैश्य की तीन वर्ष तक परीक्षा करें प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है जो किसी की हिंसा नहीं करते सबके प्रति दयालु होते हैं सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते अभिमान शून्य बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित्त शौचाचार से संयुक्त और शिवभक्त होते ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा जथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए यह शास्त्रों का निर्णय है शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है यदि वह शिव भक्त हो तो की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारी होती हैं विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है शुद्रों पतितों और वर्ण शंकरों के लिए सदधशोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का तक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें